तो मैं देख रही है श्याम सुंदर की क्या दशा है और श्री श्याम सुंदर उस समय कभी आकाश भाषित करते हुए श्री प्रिया को देख करके उनसे व्याकुता के वचन कह रहे हैं श्री श्याम सुंदर अपूर्व दिव्य उन्माद दशा को प्राप्त करके बिराइमान है जय कृपा बड़ी कृपा श्री श्याम सुंदर उस समय श्री प्रिया से कहीं बात कर रहे हैं पहचान नहीं रहे हैं जड़ मुख बधिर जैसे श्री श्याम सुंदर जैसे हो रहे हैं ऐसी इनकी दशा हो रही है श्री कृष्ण की व्याकुल दशा देख करके बृंदा कह रही हैं मैं अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ बृंदा इस सारी घटना को सुना रही हैं सारी सखियों के सामने श्री राधा रानी की जितनी भी सखीगण हैं राधा रानी तो भीतर हैं अपने भवन में परंतु तो आंगन में जो सखियों की पूरी आ, आ, समिति बैठी हुई है जो समूह बैठा हुआ है उसको जैसा भी अनुभव किया है उसको सुना रही है कह रही है कि मैं जिस समय पहुंची छिपकर करके मैंने देखा श्री श्याम उस समय व्याकुल हो रहे हैं और उनके चरित्र का दर्शन करके मैं अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गई मैंने जब निकट जाकर के श्याम से कुछ बात करना चाहा तो वे समझ नहीं पा रहे हैं शुश्राव नो इति जाने उनने मेरी बात को सुना के नहीं सुना ऐसे भृषम परदुई भूय बे मेरी बात को सुन रही नहीं, नहीं सुन रहे हैं और मैं अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गई उस समय श्री राधिका प्रियतमो पुरा हो श्री राधिका के प्रियतम हे राधिका के प्रियतम पुराह उनसे जब ये कहा उस समय कुछ देर दुखी होकर के वे श्री के प्रियतम तो मुझसे बोले ये पैंतीसवा श्लोक हो गया था अब आगे छत्तीसवें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं वृंदा के मत भवती भवती मारात श्री श्यामचंद्र बृंदा जी को पहचान नहीं पा रहे हैं ध्यान करके करें अरे क्या तुम वृंदा हो वृंदा के मतलब भवती भवती बोले अरे क्या आप वृंदा हो क्या आप तो वृंदा मालूम पड़ती हो ऐसे ही जैसे बह के बात कर रहे हैं वृंदाव को सदा देखते हैं पंच तो कह रहे हैं क्या आप वृंदा हो वृंदा हो ये श्याम सुंदर की दिव्य उन्माद दशा प्रियाजी में जैसे दिव्योन्माद ऐसे विरह में शाम सुंदर में भी दिव्योन्माद है उस दिव्योन्माद का वर्णन करें वृंदा के, के मतृभि अरे अत्र ये आदर का विशेषण है संस्कृत में अत्र भवती जैसे का प्रयोग करते हैं ऐसे संस्कृत में अत्र भवती का मतलब है आप आदरणीय जो बिल्कुल सामने हो उसको कहेंगे अत्र भवती और कोई आदरणीय व्यक्ति पीछे हो परोक्ष में बात की जा रही हो तो उसको संस्कृत में कहती है तत्र भवती माने तत्र भवती भगवती माने आदरणीय भगवती सामने नहीं है तो तस्त्री सामने है तो अत्र तो अरे आप क्या आदरणीय वृंदा हो क्या भवती मारात अरे आरा माने निकट जान गया जान गया ये तो आप ही हो आप ही हो मेरे पास में आप ही खड़ी हो किम बात त्वाल कलिता ललता सखी सा और बिना कोई नमस्कार प्रणाम कुशल प्रश्न सीधी सीधी हृदय की जो बात है उसको व्याकुल होकर के कह रहे हैं विराही की ऐसी दशा होती है वो कहीं औपचारिकता उसमें रहती नहीं है तो एकदम व्याकुल होकर के कह रहे हैं किम बात त्याल कलता अरी सखी वृंदा तूने क्या श्री राधिका को देखा क्या ललता सखीसा वो ललता की सखी उसको क्या तुमने कभी देखा क्या तो किम बात आल कलता ललता सखीसा क्या तुमने उन ललता की सखी को कभी देखा है कि नहीं देखा है माप्य राग युगलम युगलम चलाक्षुण हो येद मतनोत अतनो एवास्त्रम जब वे श्री राधिका मुझे प्राप्त होती हैं, मुझसे मिली उस समय राग युगुल युगुल चलाक्षा जिनके दोनों नेत्र प्रेम के कारण लाल हो रहे थे प्रेम की ललोई जिनकी आंखों में विराजमान थी ऐसे युगुल जिनके दोनों नेत्र चलाक्षो चंचल होकर के विराजमान थे So, राग युगलम जिनके दोनों नेत्रों में लालिमा विराजमान है ऐसे युगलम चलाक्षो उनके जो चंचल नेत्र थे उन च, चंचल नेत्रों से उन्होंने जो विभेद छोड़े विभेद माने जो बाण छोड़े उन बाणों के कारण अतनो अतनोत एवं अस्त्रम, अतनु माने बिना शरीर वाला बिना शरीर वाला कौन है कामदेव मानो कामदेव ने ही मेरे ऊपर बाण चला दिए थे जिन्होंने अपने लाल नैनों से जब मेरी ओर देखा तब तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि हे कामदेव ने ही अपने अस्त्र मेरे ऊपर चला दिए हों दोबारा विचार करेंगे इसी को आस्वादन लेंगे श्री श्यामचंद्र वृंदा को पहली बार पहचान नहीं पाए, और बिना पहचान करके कह रहे हैं कि बिंबा की मतलब होती अरे कहीं आप बृंदा ब्र, हैं क्या आप कौन है? आप पढ़ती हैं? आप वृंदासी मालूम पड़ती हैं अतृभवी माने हे आदरणीय किम वृंदा क्या आप वृंदा हैं भवतीय आरा अरे आप तो मेरे निकट खड़ी हुई ये आप तो वृंदा ही हैं किम बात तो आल कल्पा हे सखी अरे वृंदा तूने क्या देखा ललता सखी सा उस ललता की सखी को क्या देखा अत्यंत प्रिय होने के कारण सीधा नाम न लेकर के परोक्ष में बात कही जाती है जो वस्तु ज्यादा प्यारी होती है उसको सीधा सीधा मुंह से नहीं कहा जाता है उसको कहीं परोक्ष में कहा जाता है परोक्ष वादा ऋष्य परोक्षम से मम प्रियम जो परम इष्ट होता है उस इष्ट का नाम सीधे सीधे नहीं लेंगे है, जहां कोई समझ, समझने वाला नहीं हो वहां पर राधा शब्द का प्रयोग करेंगे अन्यथाश्वरी वृष्हानंदनी लाललीजू श्यामा जू, जू भामाजू किशोरीजू प्रियाजू इत्यादि इत्यादि के शब्द हैं उनका ही रस प्रयोग करते हैं राधा शब्द का प्रयोग कम करें क्यों कर, परम परम द, गुण धन्य है ना तो सुखदेव जी भी जब वर्णन करने के लिए बैठेंगे तो कभी बधू शब्द के द्वारा कभी श्री शब्द के द्वारा कभी रमा शब्द के द्वारा कभी सा शब्द के द्वारा कभी एका के द्वारा कभी बधू शब्द के द्वारा इन शब्दों के द्वारा श्री राधिका का उल्लेख करेंगे सीधा सीधा नाम नहीं लेते हैं किसी भी प्रिया का सीधा सीधा नाम नहीं लेते हैं ऐसे यहां पर भी श्री की दशा है कि ललता सखी सा वो ललता की सखी को क्या आपने देखा क्या जब ललता इतनी ललित हैं, तो उनकी सखी तो कितनी ललित होंगी ये कहने का तात्पर्य है उसमें व्यंजना जो निकल रही है वो ये निकल रही है जो इतनी रसपूर्ण हैं, उनकी सखी का तो कहना ही क्या ललता सखी सा माम प्राप्त जब श्री राधे का मुझे मिली उस समय राग युगलम उनके दोनों रतनारे नयन जिनमें लाल डोरा पड़े हुए थे प्रेम के रत्नारे कजरारे अन्यारे। ये नेत्रों की तीन बहुत विशेषताएं इनमें रत्नारे का मतलब है लाल अनियारे का मतलब है नुकीले कजरारे का मतलब है काले तो वे रत्नारे नयन वाली उन्होंने युगलम्ब चलाक्ष दोनों चल नेत्रों से यशिया विभेदम जो नेत्रों को चलाकर के जो भंगमाए प्रकट की उन भंग्यमाओं के द्वारा ही अतनोत अतनोह अतनोत माने ये क्रिया है अतनोत माने विस्तार किया तनु विस्तार उन्होंने अपूर्व रूप से विस्तार किया उनके नेत्रों के माध्यम से ही मानो अतनोह एवं आश्रम कामदेव ने अपने अस्त्रों को मेरे ऊपर विस्तृत कर दिया अर्थात तो उन्होंने नेत्रों से जिन भंगिमाओं से देखा उन भंगिमाओं को देखकर के मानो कामदेव ने ही मेरे हृदय में अपूर् अपूर्व भाव प्रकट कर दिए रसको ने कहा कि अन्य दीर्घ दृगन कि तीन तरुण जहान वह चितवन कछु और है। जे ही बस होत सुजान अरे नेत्रों की सुंदरता तो नजानी कितनी जगह मिल जाएगी नजान संसार में कितनी सुंदरियां होंगी जिनके बड़े सुंदर सुंदर नेत्र हैं परंतु प्रिया की वो चितवन जो है वो कुछ अलग है वैसी चितवन कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होती है तो अन्यारे दीर्व द्रव दृगन द्रव सुंदर नुकीले दीर्घ नेत्र वाली नजाने किन तरुण जहांग संसार में कितनी तरुणिया नहीं हैं वह चितबन कचोर है वो जो भाव है नेत्रों को देखने का जो प्रकार है वह कुछ अन्य है जी बस श्री हो वशीभूत हो जाते हैं तो वो ही कह रहे हैं कि वे श्री प्रिया अपने अन्य नयनों के द्वारा मेरे ऊपर जो बाण का प्रयोग करती रही वह कोई अद्भुत था कामदेव ही उनके नेत्रों के माध्यम से मेरे ऊपर बाण का प्रयोग करते हुए बिराइमान हुए अतिशयोक्ति अलंकार का यह बड़ा सुंदर प्रयोग हो गया कुछ अद्भुत वह कुछ अद्भुत है उसका वर्णन शब्द के द्वारा नहीं किया जा सकता है तो कामदेव ने ही मानो मेरे ऊपर अपने बाणों का प्रयोग कर दिया ये अश्योक्ति तो है ही उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ अतिशोक्ति उत्प्रेक्षा दोनों की संधि संधि विशेष रूप से प्राप्त तीब्रांशु एवं नियतम सखी नायदु ऐसा कहते कहते फिर श्री श्यामचंद्र कहने लगे कि श्री राधिका का मुख मुझे तो यह लगता है कि तीब्रांशु एवं सूर्य का एक नाम है उष्ण अंशु या तीव्रंशु चंद्रमा का नाम है शीत शीतांशु शीतांशु चंद्रमा माने शतांशु और उग्रांश होकर के सूर्य का नाम है तो तीव्रांश एवं नियतम निसंदेह राधिका का मुख सब लोग चंद्रमा चंद्रमा कहते हैं मैं तो ये कहूंगा कि वह मुख सूर्य के समान ही प्रभावशाली है सखी नाई मिंदु यह इंदु नहीं है बल्कि यह तो चंद्र यह तो सूर्य है सूर्य के समान ताप देने वाला वाला है किम दूयते मम तनु अमुन्यू अन्य श्री राधिका का नाम लेने पर राधिका का, का स्मरण करने पर राधिका का, का मुखचंद्र जब मेरे मुख जब मेरे हृदय में प्रकट होता है तो मेरे हृदय में पीड़ा क्यों हो रही है चंद्रमा तो शांति प्रदान करने वाला है चंद्र शब्द का अर्थ होता है आनंद देने वाला कृष्ण चंद्र मने जो कृष्ण आनंद प्रदान करने वाले हैं जो आह्लादित करे उसका नाम है चंद्रमा यथा प्रहलादनाथ चंद्रा, चंद्रमा का है जो आनंद करे आनंद दे उसका नाम चंद्र सब्जी जो चंद्र चंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं गोकुल चंद्र कृष्ण चंद्र वृंदावन चंद्र तो चंद्र शब्द का अर्थ होता है आनंद देने वाला तो तीव्रांश एवं नियतम परंतु तो श्री राधिका का मुख चंद्रमा नहीं है मुझे तो ये लगता है तीव्रांशु मन सूर्य ही है जो कि मुझे मन शरीर मेरे शरीर को वह व्याकुल कर रहा है अमुना अन्य था तू मेरा शरीर में इतना ताप नहीं हो सकता था अन्य था मेरे शरीर में ऐसा ताप नहीं हो सकता राधांग संग मनुमाम धनुते यदेशो पतन खल को परोन भाव अरे श्री राधिका का अंग संग प्राप्त करके राधिका का संग प्राप्त करके पहले मुझे माम धिनुते जो आनंद की प्राप्ति होती थी क्या राधिका का मुखदर्शन मैंने पहले नहीं किया था क्या राज पहले भी किया था परंतु पहले तो श्री राधिका का अंग संघ वह अनुमनि निरंतर मुझे आनंदित करता था पंत तो यदेश इस समय श्री राधिका का मुखचंद्र किम दूयते मम तनु यह किम तन मुख से परोन को परोनुभाव परंतु तो इस समय श्री राधिका के मुख का कोई परोन अनुभाव कोई दूसरा ही प्रभाव है अनुभव माने प्रभाव श्री राधिका के का इस समय कोई अन्य ही प्रभाव मुझे सामने दिख रहा है इसलिए यह श्री राधिका का, का मुख चंद्र नहीं है बल्कि यह तो निसंदेह सूर्य जैसा मुझे लग रहा है जहां पर प्रकृति का निषेध करके अन्य वस्तु की स्थापना की जाए उसका नाम है अपुति अलंकार अपन का लक्ष्य वर्णन किया गया प्रकृतम निषि स्थाप्य जो मुख्य वस्तु का सामने दिखने वाली वस्तु उसका निषेध करके अन्य वस्तु की जहां पर स्थापना की जाए वहां पर अपन धुति नाम करके अलंकार होता है यहां पर वही अपन अलंकार है कि ये राधिका का मुख नहीं है बल्कि यह तो चंद अग्नि है या तो सूर्य है जो मुझे ताप प्रदान कर रहा है तो प्रकृति माने सामने जो वस्तु दिख रही है उसका निषेध करके अन्य वस्तु की स्थापना की जाए उसका नाम अपन धुति अलंकार है तो अपन धुति अलंकार ये अत्यंत अत्यंत सुंदर अपती अलंकार का प्रयोग है तो तीव्रांश एवं नियतम यह तीव्रांश मान सूर्य सूर्य ही है नियतम मान यह चंद्रमा नहीं है मम अन्यथा मुझे क्यों दुख देता ताप देता मम तनु मेरे शरीर को क्यों ताप देता अन्यथा मैंने ताप नहीं दे सकता था सूर्य नहीं होता तो राधांग संगम अनु मैंने जब जब भी पहले श्री राधिका का संग प्राप्त किया उनकी संगति उनकी सन्निधि प्राप्त की उस समय माम धिनुते चंद्रमा तो मुझे सर्वदा सर्वदा आनंद प्रदान करता था माने आनंद देता था पंत पंत खलुकोपे इस समय इस राधिका के मुख की को भी परोनुभाव कोई अद्भुत ही प्रभाव हो रहा है इसका कार्य कुछ अद्भुत ही हो रहा है सूर्य जैसा प्रभाव हो रहा है आज विपरीत फल को ये दे रहा है राधांग संग हाँ, ये बलतस्तो राधा माम मंत साप तपते स्मृत स्मृतवर्त्म याता तस्या भवेद अतिताम अथवा विधाने चंद्रस्य चंद्रस्पकतया प्रशस्ति यशिया विधात्र निकृते बलत आज विधाता की निकृति देखो विधाता का यह स्वभाव निष्ठुरता देखो विधाता कैसा मेरे प्रति निष्ठुर हो रहा है निकृति कहते हैं कठोर आ, मारने वाला एक तरह से काल कठोर काल रूप उसका नाम है निकृति तो आज विधाता के निष्ठुरता का दर्शन करो निकृति माने निष्ठुरता निष्ठुरता विधाता की जो निष्ठुरता है उसको देखो यहां पर विधाता कौन सा आ गया कृष्ण लीला में भगवान लीला में तो विधाता हो नहीं सकता है कोई विधाता है यहां पर प्रेम भगवत लीला में प्रेम ही विधाता होकर के विराजमान तो ये प्रेम ऐसा अद्भुत है कि तो इस प्रेम की निकति माने कठोरता देखो प्रेम रूपी विधाता की अपूर्व कठोरता को देखो कि राधा माम हंत साप तपती की वो श्री राधे का जो कितनी शीतल थी परम आनंद देने वाली थी वे राधिका भी हाय आज मुझे तपा रही हैं वो भी साक्षात भी तपा रही हैं जब स्मृति वर्त में आता केवल याद मात्र आने पर स्मृति मात्र आने पर भी जब राधा मुझे तपा रही हैं तो जाने सामने होती तो क्या हो जाता तो ये कह रहे हैं कि आज विधाता का एक अपूर्व प्रभाव निष्ठुरता को देखो कि राधिका अभी तो मेरी स्मृति मात्र में है परंतु फिर भी वो श्री राधे का मुझे इतना तपाती हुई विराजमान हो रही हैं तो यसे विधाते निकलस्तु आज विधाता का पूर्व बल देखो कि सार राधा वो राधा भी हंत माम तपति मुझे एकदम व्याकुल कर रही हैं वो भी साक्षात नहीं बल्कि अभी तो वे केवल स्मृति मात्र में आई हैं इतने पर भी वो मुझे तपा रही हैं तस्या भवेत अति अथवा विधाने आज उस विधाता की निष्ठुरता से ही तस्या भवेत अति अथवा विधाने विधाता का कुछ विधान ही ऐसा अति तर होकर के विराजमान अत्यर्माने अत्यंत प्रभावशाली अधिक प्रभावशाली अति प्रभावशाली अति में भी अति प्रभावशाली उसमें भी अत्यतम प्रभावशाली तो ये अति कह करके ये दिखा रहे हैं कि विधाता जितना प्रभाव डालता है उसका भी इस समय अति प्रभाव अत्यधिक प्रभाव मुझे प्राप्त हो रहा है तो तस्य भवित अतितरम आज श्री विधाता की निष्ठुरता में तत्म मान विधाता की जो निकृति है निष्ठुरता उस निष्ठुरता का ऐसा अतितर प्रभाव हो रहा है और भी ज्यादा प्रभाव हो रहा है कि जिसके कारण चंद्र से चंद्रमा भी आज तापक रूप में मुझे प्राप्त हो रहा है कि जो शीतल प्रदान करने वाला चंद्र था चंद्रमा था वो अभी तापक रूप में प्राप्त हो रहा है अरे ये जो विधाता का प्रियती माने ये प्रयास उसको सही रूप से ही वो ये प्रयास कर रहा है कियती प्रियस्ती विधाता को इस प्रयास करने में शायद कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ है वो तो बड़ी सरलता सरलता से मेरे लिए इस चंद्रमा को सूर्य बनाते हुए मुझे ताप देते हुए विराजमान हो रहा है शायद इसको इस कार्य में को कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी बड़ी सरलता से उसने इस कार्य को कहीं कर दिया है तो की प्रियती इसमें विधाता को कितना मेहनत करनी पड़ी होगी अच्छा बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी कितनी सी मेहनत करनी होगी सर बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी या तो स्वाभाविक रूप में ही विधाता ने तनिक सी भोटेढ़ी की होगी और चंद्रमा मेरे लिए सूर्य बन गया तो क्या प्रयस्ती विधाता ने इसमें कितना सा प्रयास किया होगा प्रियती मानी प्रयास कितना सा प्रयत्न किया होगा तो यशिया विधाते बल बलत राधा माने विधाता की निष्ठुरता को देखो विधात्र माने विधाता की ये जो निकृति है तस्या अथवा विधाने उस विधाता के इस विधान का दर्शन करो ये तो विधाता की उस निकृति का निष्ठुरता का दर्शन करो कि जिसके कारण वो श्री राधिका मेरे स्मृति मार्ग में आने पर भी हाय मुझे इतना ताप दे रही हैं तस्या भवित अंतराम ये विधाता का अत्यंत अत्यंत प्रभाव है जिसके कारण जिसके विधान के कारण चंद से तापक चंद्रमा भी मेरे लिए तापक होकर के विराजमान हो रहा है कि अति प्रयस्सी विधाता को ऐसा करने में ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़े सरल ढंग से उसने ये कार्य कर दिया है ऐसे प्रलाप करते हुए विराजमान कर रहे हैं ये अच्छे अलंकार का ही प्रयोग है कि विधाता को ऐसा करने में क्या कोई मेहनत थोड़ी हुई होगी अब विधाता को जबरदस्ती बीच में गाली पड़ रही है ये विरह जो है वो विरह में जैसे विधाता को दोष दिया जा रहा है यहां पर विधाता जो है वो प्रेम है क्योंकि प्रेम ही युगल को नचाता है यहां पर लीला शक्ति ही विधाता है प्रेमावेश प्रभुर ना ही निजानुसंधान इच्छा जाने लीला शक्ति करे समाधान श्री आ, सनातन शिक्षा में इस बात को निरूपण कर रहे हैं कि प्रेमावेश में श्री प्रभु को अपना अनुसंधान नहीं है इच्छा जान करके लीला शक्ति ही सारा समाधान कर देती है तो यहां पर लीला शक्ति वही कहीं ईश्वर होकर के विधाता होकर के बिराजमान प्रेम या लीला शक्ति वही विधाता होकर के यहां बिराजमान है <coughs> एवं तथा कथय तो प्यिलोल दृष्टि राधा समाधि विदताम की अतिम अवस्था जी कह रही हैं एवं तथा कथयता इस प्रकार श्री श्याम सुंदर जिस समय श्री राधिका की चर्चा कर रहे थे अबिलोल दृष्टे उस समय श्री कृष्ण की दृष्टि एकदम अबिलोल चंचल स्थिर हो गई थी कृष्ण की दृष्टि की चंचलता कहीं दूर हो गई थी एवं तदा कथित अपी ऐसा बोलते समय भी अभिलोल दृष्टि स्थिर होकर के वे कुछ कह रहे थे राधा समाधि बिता की अतिम अवस्थाम उस समय श्री राधे का मानो उनकी समाधि में ही विराजमान हो गई थी राधा समाधि जगत में समाधि होती है कोई अलग परंतु ये समाधि कौन सी है बोले राधा समाधि है एक नई समाधि पैदा हुई पर ये राधा समाधि ब्रह्म समाधि तो खूब सुन परमात्मा समाधि भी खूब सुन यहां पर राधा समाधि एक नई समाधि प्रकट हुई उस राधा समाधि में श्री कृष्ण बेराहिमान है तो राधा समाधि विधता श्री राधे का की समाधि में ही श्री राधिका का वे अनुभव करते हुए विराजमान हो रहे हैं कि तीन अवस्था तो श्री राधिका की समाधि में न जाने श्री कृष्ण को कैसी अवस्था प्राप्त हो गई यह अवस्था का विशेषण है राधा समाधि विद्यता समाधि में प्राप्त होने वाली श्री राधिका उनने कोई अद्भुत अवस्था समाधि की कोई अद्भुत अवस्था श्री श्याम सुंदर को प्राप्त करा दी है श्री श्याम सुंदर उस समय प्रकार चिंता में युक्त होकर के विराजमान है समाधि में श्री राधिका का ध्यान कर रही हैं और उनकी समाधि में कोई कियती अवस्थाम न जाने कैसी अवस्था हो गई है तस्कृत और उस अवस्था में श्री कृष्ण ने उस अवस्था को उत अपने हृदय में धारण कर लिया है तस्वीर बता उस अपूर्व राधा समाधि में राधिका का, का अनुभव करने वाली कोई अद्भुत अवस्था को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया है और तद अन्य भावा आश्री राधिका में ही एकदम अनन्न्य भाव धारण करके श्री कृष्ण विराजमान हो गए हैं अनं भावात्म आज अन्य भाव होने के कारण वे श्री विराजमान हुए और राधिका का ही ध्यान कर रहे हैं अब राधिका का ध्यान कर रहे हैं तो मेरी दशा कैसी हुई श्री वृंदा जी कह रही हैं कि अनुज्ञ मे अहम आजगामो श्री कृष्ण के साथ ही साथ मैं भी उनके प्रभाव में ऐसी आ गई कि कृष्ण की ही अनुगामी हो करके मैं भी विराजमान हो गई अर्थात मैं भी उस समय कृष्ण का ही ध्यान करते हुए विराजमान राधिका श्री कृष्ण राधिका का ध्यान कर रही है और मैं कृष्ण का ध्यान करती हुई उनकी अनुग्र जो अवस्था है माने उनकी अनुगामी जो अवस्था है उसको धारण करके ही विराजमान हो गई श्री कृष्ण अनन्न्य रूप से राधिका का ध्यान कर रहे हैं और मैं उनकी अनुगामी होकर के विराजमान हुई अर्थात पहले कृष्ण का ध्यान कर रही हूँ कृष्ण का ध्यान करते करते फिर कृष्ण के माध्यम से मैं भी श्री राधिका का ध्यान करती हुई विराजमान हो गई यही रस की जो रीति है साधन की जो रीति है वो यही है कि गुरुजनों के अनुगत्य में जैसे श्री गुरुजनों ने थवा श्रीमन महाप्रभु जैसे ब्रज लीला का स्मरण कर रहे हैं और अष्टकालीन लीला के चिंतन में महाप्रभु के सेवक बनकर के हम भी अष्टकालीन लीला में प्रवेश कर देते हैं पहले नवद्वीप लीला में प्रवेश करेंगे और नवद्वीप लीला में प्रवेश करते हुए महाप्रभु जैसे प्रात काल श्री श्रीवास आंगन में जागे और जाग करके बैठे हैं और प्रातकालीन लीला का ध्यान कर रहे हैं तो जब महाप्रभु प्रातकालीन लीला का ध्यान कर रहे हैं मंगला लीला का निशांत लीला का प्रियालाल सोकर के जागे हैं इस लीला का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते श्री महाप्रभु जैसे निकुंज लीला में प्रवेश करेंगे उनके साथ में उनका जो शिष्य परकर है वह भी निकुंज लीला में महाप्रभु के भाव के साथ में भाव मिलाकर के वह भी प्रवेश कर जाएगा यहां पर वो ही पद्धति निरूपण कर रहे हैं कि कृष्ण राधिका का ध्यान कर रहे हैं मैं उनकी अनुज्ञा होकर के उनका अनुसरण करती हुई मैं भी उस लीला में प्रवेश कर गई श्री राधिका का ध्यान मुझे भी उसी प्रकार प्राप्त होने लगा ये रसकों की जो परंपरा है कि नित्य पर जैसे सेवा करेगा उस नित्य परकर की सेवा के अनुसार हम सेवा करेंगे क्योंकि रागानु का जो मार्ग है उसका वर्णन ही यह है कि विराजंती अभिव्यक्तम व्रजवास जनादिशु रागात्मकानुसृता कि जो प्रीति ब्रजवासी जनों में विराजमान है नित्य परकर में विराजमान है आस्वादन कर लेंगे जैसे श्री ललताजी या विशाखा जी के परकर में हैं, तो विशाखाजी जो प्रियालाल की सेवा का दर्शन करेंगी, उसके अनुसार हम भी उसी लीला का अनुसरण कर लेंगे श्री रूप मंजिरी जैसे निकुंज में प्रियालाल की सेवा का अनुसरण करेंगी यदि श्री रूप मंजिरी के साथ में अपने मन को लगा दिया जाए तो वो जो आस्वादन है वो आस्वादन हमको भी प्राप्त हो जाएगा तो यहां पर वही जो रागानुगा की जो सेवा पद्धति है उस रागानुगा की सेवा पद्धति को ही यहां पर प्रकट कर रहे हैं वो तो एक प्रसंगान्तर माने संबंधित तो है परंतु वो एक संकेत करने वाली व्यंजना से प्राप्त होने वाली एक पद्धति निरूपण की परंतु वास्तव में निरूपण कर रहे हैं कथा भाग में निरूपण कर रहे हैं के एवं कथाता <coughs> श्री श्याम सुंदर इस प्रकार तथा कथाता जब श्री राधिका की चर्चा कर रहे थे अपनी अबिब्लोल दृष्टि उनकी दृष्टि बिल्कुल स्थिर थी उस समय राधा समाधि विधिता राधा की समाधि में उनको जो कुछ भी अनुभव हो रहा था ऐसी कियतीम अवस्था कोई अद्भुत कृष्ण की जो अवस्था थी उस अवस्था का मैंने दर्शन किया बता हा। तद अन्य भाव श्री राधिका श्री कृष्ण उस अवस्था को प्राप्त करके मनुष्य राधिका के चिंतन की समाधि को प्राप्त करके ये पहले निरूपण कराए हैं वैष्णव की समाधि क्या है बोले माधुरी आस्वाद सम्मो इसी का नाम समाधि है तो श्री राधिका के माधुर्य आस्वादन करते हुए श्री कृष्ण जो सम्मोह की दशा को प्राप्त करके विराजमान हैं, उस समाधि में उस सम्मोह में उकृत बता तद अन्य भावा श्री कृष्ण राधिका में अनन्य भाव को स्वीकार करके ही विराजमान थे अर्थात प्रिया के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा भाव उनको नहीं दिख रहा था समाधि का स्वरूप यह है कि तानता जो ध्यय पदार्थ है केवल उसका ही स्मरण होना उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं होना उसका नाम है समाधि तो उस समाधि अवस्था को श्री श्याम प्राप्त करके विराजमान हो गई अब जब श्री श्याम समाधि अवस्था में पहुंच गए हैं और उस समय अनंध भाव को धारण करके विराजमान हैं कोई दूसरा भाव उनके हृदय में नहीं है तो अनुग्रम एवं रभसात् रभसात्मा शीघ्रता से मैंने भी श्री श्याम सुंदर के अनुग्यमाने अनुकरण को कर लिया अर्थात श्याम सुंदर के साथ में अपने मन के भाव को मिला दिया और मन का भाव मिलाने पर मुझको भी श्री राधिका के उस रूप का जैसे श्याम सुंदर को ध्यान हो रहा था इसी प्रकार मुझे भी राधिका के रूप का ध्यान होने लगा तो अनुग्र में मैंने श्री श्याम सुंदर का अनुकरण करती हुई श्याम सुंदर जैसे ध्यान करते करते मूर्छा अवस्था को पहुंच जाए ऐसे मैं भी मूर्छित हो करके सुंदर जैसे समाधि अवस्था में ऐसे मैं भी समाधि अवस्था में प्राप्त हो गई और उस मैं में अनुग्ञ में एवं रम मैं अनुग्य को प्राप्त करते हुए मैं भी विराजमान हो गई अर्थात श्री श्याम के समान ही में भी समाधि अवस्था को और मूर्छा अवस्था, अवस्था को प्राप्त हो गई एक बार दोबारा सुन लेंगे और स्पष्ट हो जाएगा एवं तथा कथाता श्री प्रियालाल श्याम सुंदर जिस समय राधिका का ऐसे वर्णन कर रहे थे उस समय अबिलोल दृष्टि उनकी दृष्टि बिल्कुल चंचल नहीं थी बिलोल माने चंचल अबिलोल माने चंचल नहीं थी उनकी दृष्टि राधा समाधि विघता श्री राधा समाधि ये कोई नई समाधि है ये राधा समाधि उस राधा समाधि में प्राप्त होने वाली किय अवस्था न जाने कौन कौन सी कैसी अवस्था उस अवस्था को श्री श्यामचंदर प्राप्त कर रहे थे राधा समाधि विघताम राधा की समाधि में प्राप्त होने वाली कियती अवस्था माने कोई अद्भुत अनेक अवस्थाओं को वे प्राप्त हो रहे थे तस्य उस समय श्री श्याम सुंदर ने तस्य तस्कृत अपने हृदय में उन अवस्थाओं को प्राप्त किया और राधिका को प्राप्त किया उन अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए श्री राधिका का दर्शन करते हुए वे विराजमान हुए तस्य उर्कृत बता हा। वे श्री श्याम सुंदर ष्टी भक्ति का प्रयोग है उर्कृत बता तस् वे श्री राधिका को अपने हृदय में ध्यान करते हुए विराजमान हुए और अनंत भावात और अनन्न्य भाव धारण करके विराजमान हुए और अन्य भाव में राधिका का दर्शन कर रहे हैं तो जो भाव और दशा श्याम ने स्वीकार की उसी भाव और दशा को अनुग्रम एवं रवसात मैंने भी शीघ्रता से अनुग्ञ प्राप्त कर लिया मैं भी उसकी अनुगत होकर के विराजमान हो गई अर्थात श्री श्यामचंद्र की अवस्था वह सखी को भी प्राप्त हो गई इसी का नाम है साधारणीकरण रस प्रक्रिया में जो साधारणीकरण की प्रक्रिया है वो साधारणीकरण की प्रक्रिया मुझे भी प्राप्त हो गई साधारणीकरण उसे कहते हैं जहां एक पात्र के मन के साथ में दर्शक भी अपने चित्त को मिला दे और मिलाने पर उसके भाव उसको प्राप्त हो जाए उसका नाम है कर तभी हमको आनंद की प्राप्ति होती है किसी पात्र के साथ में हम अपने भाव को जब मिला देते हैं तो हमको भी उस भाव की आनंद की प्राप्ति हो जाती है यह करने की प्रक्रिया पहले भी इसका संकेत कर कर, कर, आ, कर आए थे तो अनुग्रम मनुष्री श्याम सुंदर का अनुगत्य ग्रहण करते हुए श्याम सुंदर में अपने भाव को मिला देने पर श्याम सुंदर को जो सुख की अनुभूति हो रही थी वो सुख की अनुभूति मुझे भी होने लगी और वो दशाएं मुझे भी प्राप्त हो गई साधारण कर्म में ऐसा ही होता है व्यावहारिक जीवन में जब तक हम स्व पर तटस्थ इन भावों से हम सदा गिरे रहते व्यवहार में हम जब भी व्यवहार करते हैं तब ये मेरा है ये पराया है ये तटस्थ है इस भाव को हम सदा घेरे घेरे रहते हैं जिससे हमारा मतलब होता है उस भाव को हम स्वीकार करते हैं जो हमारे मतलब का नहीं है उस ओर हम देखते भी नहीं है तटस्थ होकर के छोड़ देते हैं यदि पराया है तो उसके प्रति द्वेश भाव होगा स्व है तो उसके प्रति आसक्ति होगी तटस्थ तो होगा तो उसके प्रति उपेक्षा होगी यह एक व्यवहार की नीति है अब व्यवहारिक जीवन में यदि कभी ऐसा होता कि दुष्यंत शकुंतला कहीं एकांत में प्रेम आलाप करते हुए वार्तालाप करते हुए विराजमान होते तो क्या कोई भला आदमी उनको देखता कभी नहीं देखता एक शिष्ट व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि किसी के एकांत क्षणों में यदि वो सामने भी पड़ जाए तो मुंह फेर करके निकल जाएगा शिष्टता यही कहती है शिष्टाचार यही कहता है वो उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा परंतु तो यहां पर क्या होता है नाटक में काव्य में कि रंगमंच पर दुष्यंत शक्ंतला उनका प्रेम व्यवहार उनके आपस में वार्तालाप चल रहे हैं और पिता पुत्र एक साथ बैठकर के रंगमंच दर्शन कर रहे हैं और दोनों को आनंद प्राप्ति हो रही है कैसे भाई दूसरे का एकांत व्यवहार देखना ही नहीं चाहिए वो भी पिता और पुत्री दोनों साथ साथ बैठकर के नाटक दर्शन कर रहे हैं फिल्म देख रहे हैं ये कैसे हो रहा है इसका कारण क्या है ये एक समस्या हुई इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि कभी पात्रों को इस प्रकार चित्रित करता है एक साधारणीकृत करके उसका जनरलाइजेशन करके इस प्रकार चित्रित करता है कि हम अपने हृदय के भाव को उन पात्रों के साथ में सहज में ही मिला सकते हैं तत्वतः कवि ने उन पात्रों का नाम भले दिया हो परंतु तो उनमें जो भावों का वर्णन करेगा वो भाव वे हैं जो कि मनुष्य मात्र में विद्यमान है किसी भी कॉन्टिनेंट किसी भी काल और किसी भी आ, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर का पात्र हो परंतु उसमें भाव वही रहेंगे राजा का भी वही भाव और रंग का भी वही भाव अमेरिका का भी वही भाव रहने वाले व्यक्ति का भी और किसी दूर देश में कहीं रहने वाला जो है उसके हृदय में भी वही भाव क्योंकि मन मानव मन एक है इसलिए जिन संस्कृति को हमने कभी देखा नहीं जिन भावों को जिस व्यवहार को हमने कभी जिया नहीं उन भाव को भी देख करके हम आनंदित होते हैं एक गरीब किसी राजा के चरित्र का दर्शन करके भी भाव ग्रहण कर लेता है और राजा किसी गरीब की जो दुर्बल दशा है उसका दर्शन करके भी करुणा में गलित हो जाता है तो कभी इस प्रकार से चित्रण करता है किसी पात्र का कि पात्र इंडिविजुअल नहीं रहता है व्यक्ति नहीं रहता है वह जनरलाइज हो जाता है वह साधारणीकृत हो जाता है और साधारणीकृत होने के कारण एक व्यक्ति का हृदय का भाव दूसरे व्यक्ति के साथ में मिल सकता है इसलिए एक भाव दूसरे के साथ में मिलकर के उस रस का हम आस्वादन कर लेते हैं यहां पर श्री वृंदाजी भी यही कह रही है कि श्री श्याम सुंदर के भाव के कारण के साथ में मेरा हृदय मिलकर के आनगत्य ग्रहण करके एक हो गया साधारणीकृत होकर के विराजमान हुई और मुझे आनंद की प्राप्ति हो गई अब यहां पर तो कवि की विशेषता हुई और वहां पर चित्त इतना निर्मल है कि निर्मल होने के कारण सखियों का जो चित्त है वह श्री युगल सरकार के चित्त के साथ में मिल जाता है इसलिए जब जो भाव एक सखी में जो युगल सरकार में है वो ही भाव सखी के हृदय में भी आ जाता है और वो उनका आस्वादन प्राप्त कर लेती हैं तो श्री वृंदा जी की भी यही दशा हुई श्याम सुंदर के बिरह भावों को इन्होंने भी यो की त्यों अनुभव कर लिया इसी को श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया भारत मुनि ने भी और भरतमुनि की उन्हीं पंक्तियों को रूप गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया कि शक्ति अस्त विभाव प साधारण कृत प्रमाता यद भेदेनो स्वम स्व यथा प्रतिपद्य काव्य में ऐसी शक्ति है कि प्रमाता माने दर्शन करने वाला व्यक्ति अभेद से जो मूल पात्र हैं उनके भाव को अपने भाव के साथ में मिला लेता है अपने भाव के साथ में उन भावों को मिला करके उनके आस्वाद को वह प्राप्त कर लेता है निज भोग की इच्छा ही नहीं वहां पर उन भावों के साथ में अपने भाव मिल जाएंगे तो भाव तो उसको प्राप्त हो जाएंगे परंतु क्योंकि चित्त इतना निर्मल है इसके स्वपर तटस्थ भाव वहां पर है ही नहीं तो श्री वृंदा जी कह रही हैं मैंने श्याम सुंदर के विराह भाव के साथ में अपने हृदय को मिला लिया और मैं भी उसी प्रकार केवल राधिका का दर्शन कर रही हूं और राधिका के विरा भाव में श्याम सुंदर के विरा भाव का यो की त्यों अनुभव करती हुई मैं भी विराजमान हो गई और मैं भी दुखी हो रही हूं उसी समाधि अवस्था में विरा समाधि अवस्था में राधा समाधि अवस्था में मैं भी विराजमान हो गई तो तस्य उत बता है, जब श्री राधिका श्री कृष्ण उर्कृत बता ध्यान में श्री राधिका को अपने हृदय में विराजमान करके स्थित थे और अनं भाव अनं भाव वाले होकर के विराजमान थे उस अन्य भाव अन्य भाव के कारण अनुग्रेव श्री श्याम सुंदर विराजमान थे और मैंने अनुग्र धारण करके माने श्री श्याम सुंदर के साथ में अपने हृदय को जब अनुगत्य पूर्वक मिलाया तब प्रभु का दुख मेरा दुख हो गया मेरे स्वामी का दुख मेरा दुख हो गया वृंदा जी कह रही हैं, श्याम सुंदर का दुख मेरा दुख हो गया श्याम सुंदर की अनुभूति मेरी अनुभूति हो गई हैं और उस समय रम आजगामों में शीघ्रता से तुरंत ही उस भाव को प्राप्त करके विराजमान हुई ये रस की अपूर्व रीति है कि पात्र का दर्शन करके हमारे हृदय में जो भाव सोए हुए थे वे जग जाते हैं जग करके हमारे भाव उन पात्र के भाव के साथ में मिल जाते हैं और मिल करके वो आस्वादन हमको भी प्राप्त हो जाता है इसी को रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की प्रक्रिया कहा गया साधारणीकरण एक शब्द है साधारणीकरण टेक्निकल शब्द है जर्नरलाइजेशन माने हम अपने भाव को किसी दूसरे के पाव, पाव भाव के साथ में मिलाकर के एक कर लेते हैं क्योंकि मानव मन की दृष्टि से हम सब एक हैं इसलिए जो दूसरे के भाव हैं उसमें यदि हम स्वपर तटस्थ भाव को त्याग कर दें तो दूसरे के कष्ट और दूसरे के आनंद इनको हम अपना समझ सकते हैं और उसका आस्वादन ले सकते हैं और इसीलिए सारे विश्व का साहित्य एक हो जाता है कोई भी किसी भी साहित्य का आस्वादन ले सकता है उसमें सामाजिक भौगोलिक सीमाएं नहीं होती हैं क्योंकि मानव मन सबका एक होकर के विराजमान है आत्मा एक होकर के विराजमान है मानव मन एक होकर के विराजमान है आत्मा है मन मन तो मालिक तया मालत क्या गमिता जब मैं मूर्छित होने लगी मैं केवल राधे का का ध्यान करके मेरी भी समाधि लग गई बृंदा कह रही हैं। उस समय बृंदा के पास में मालती जो खड़ी थी उन मालती जी ने बृंदा को हिलाया कह रही हैं, अरे सखी बृंदे हे देवी अरे जागो जागो कहा, कहा गई कहां कहां चली गई ऐसे वे जगा रही है तो संज्ञान तो के द्वारा मुझे होश दिलाया गया जिजोड़ा गया और जिजोड़ करके जब मैं होश में आई राधा स्वास्थ्य रचता अतिमुक्त मालाम तमालम तमाल अभिताम उपलब्ध संयोग की बात यह है कि उस समय श्री राधिका के हाथ से रची हुई कोई अतिमुक्त मान लाल मोतिया की जो माला है एक लाल फूल होता है लाल मोतिया एक सफेद मोतिया होता है एक लाल मोतिया होता है तो अतिमुक्त माला जो है लाल मोतिया की जो माला है उस लाल फूल की छोटे छोटे फूल बिल्कुल लाल रंग के उन अतिमुक्त माला को किरणाम तमालम अभी जो तमाल वृक्ष के ऊपर लटक रही थी कभी वो माला श्री श्याम ने धारण की होगी श्री उस माला को कभी दिया होगा वो अतिबुप्त माला वहां पर तक, तक रही थी, पेड़ के ऊपर ही विराजमान थी मैं समझती हूं कि इस समय श्याम की मूर्छा को दूर करने की औषधि लो मुझे मिल गई ये औषधि लीला शक्ति नहीं उपलब्ध करा दी वहां पर तो श्री राधिका ने जिस माला को अपने हाथ से गूंथा था और कभी उस माला को मिलन के समय धारण कराया था वो माला वहां पर लटकी हुई है तमाल वृक्ष के ऊपर की तमालम अभी जो तमाल वृक्ष के ऊपर लटक रही थी उस माला की ओर मेरी निगाह पड़ गई और मैंने तांग उपलब्ध्य उस माला को तुरंत ही निकाल दिया और दईवाद घाणे मना बिन और उस माला को लेकर के श्यामचंद्र की नाक के पास में जरा घुमाया हाँ भाई चेत, चेत प्रदान करने वाली वो माला है प्रिया जी के अंग गंध उसमें समायी हुई है और उस अंग गंध से युक्त माला हाथ से जब बूथी होगी तो श्री हस्ती की गंध भी उसमें बसी हुई है ऐसे ही प्रिया ने कभी धारण किया होगा उस माला को तो ंदर से मिलन के समय धारण की होगी फिर माला को उतार करके पे टांग दिया होगा कहीं पेड़ के ऊपर तो उस माला को लेकर के क्योंकि उसमें श्री राधिका की अंग बसी हुई है ऐसी माला को लेकर के जब नाक के आगे जरा सा मैंने हिलाया डुलाया तो उसकी गंध श्री श्याम की नाश्का में गई और नाश्का में जाकर के श्याम की मूर्छा दूर हो गई है बोलो श्री राधा की जय राधारणी के अनेक गुणों का जहां वर्णन किया गया वहां पर एक गुण का वर्णन किया गया है गंधोन मादित माधवा उज्जवल में राधिका के जहां अनंत अनंत गुण वर्णन किए गए उनमें एक गुण है मादित माधवा अपनी गंध से वे माधव को भी उन्मत्त कर देती हैं। यह एक बहुत विशेष गुण है प्रिया जी के अंग जैसी नासका में श्यामचंद्र के विराजमान ऐसे कहीं दूसरी जगह नहीं तो उस समय उस माला को लेकर के मैंने मनाकृ मधसूद नस्य घराणे श्री श्याम सुंदर की घ्राण में मैंने नासका जो है उनके पास में उसे स्थापित किया इसी लीला का द्वारा चिंतन कर रहे हैं कि संज्ञान तो मालिक मूर्छित होकर के विराजमान हो होने लगी मूर्छित होने लगी और जड़ हो गई शाम सुंदर की तरह से अनुगत्य ग्रहण करते हुए उस समय मालिक मेरे पास में विराजमान थी उसने मुझे झिझोड़ा और मुझे संज्ञान गमिता मुझे होश दिलाया बहिर्ज्ञान कराया जब बहिर्ज्ञान आ गया राधा अतिमुक्त रचता श्री राधिका ने पहले कभी अपने हाथ से माला गूथ करके जो श्याम के पास में भिजवाई थी और उस माला को प्रियालाल ने कभी धारण भी किया होगा जिसमें राधिका की अंगगंध बसी हुई है ऐसी माला माल वृक्ष के ऊपर लटकी हुई थी वो माला मुझे दिख गई मैं जानती कि ये माला माला शाम की को को दूर करने में समर्थ होगी मैंने उस तुरंत ही उठाया कीर नाम तमालम जो तमाल के ऊपर टगी हुई थी और ताम उपलब्ध उसको प्राप्त करके दैवाद मनाक घे शाम सुंदर की नाशिका के पास में मैंने जब रखी तो मधुसूद न्याम सुंदर को उस गंध के द्वारा चेत की प्राप्ति हो गई है अब मधुसूद शब्द कितना मार्मिक है यह सार्थक विशेषण है मधुसूद कहकर के भोरा जैसे सुगंध को सुंग करके मतम होकर के आकर्षित हो जाता है ऐसे मत्सूदन का तात्पर्य भी है वे भी श्री श्याम सुंदर श्री राधा की अंगगंध से एकदम आकर्षित होकर के विराजमान हो, हो गए राधा कराम भावित माधवी नाम तासाम बरई परमलई पुलकोप गुण उनमिले नेत्र कमले क्षण सह त्रम भ्रमरता पृथियन उवाच राधा कराबु रु श्री राधिका के कर मन श्रीहस्त बेही अम्ब रु माने कमल के समान थी अंब रूह माने कमल अंबु माने जल उसमें रूह माने उत्पन्न होने वाले अर्थात श्री राधिका के कराब रूह मन श्रीहस्त कमल उनसे भावित माधवी नाम जो गूंथी गई थी ऐसी माधवी नाम जो माधवी की उस अतिमुक्त की जो लता है वो अतिमुक्त लता वो अपूर्व रूप से शोहा को प्राप्त हो रही है लाल मोतिया की जो माला वो श्री राधिका के हाथ से गूंथी गई थी परमलई उस माला के सर्वश्रेष्ठ परमल माने सुगंध से पुलकोप श्री उनमें रोमांच उत्पन्न हो आया उसकी गंध सुनने सुनने मात्र से ही श्री श्याम सुंदर में पुलक उपगूढ़ श्याम सुंदर में रोमांच उत्पन्न हो आया है और उनमी लिए नेत्र कमले श्री श्याम सुंदर ने धीरे से अपने नेत्र कमल खोल दिए जहां मूर्छा थी समाधि लगी हुई थी वो समाधि आज खुल गई नेत्र खोल दिए कमले क्षण श्री श्याम सुंदर कमल के समान नेत्र वाले हैं उनने तद भ्रमद भ्रमरताम पृथ्वन और उस समय श्री श्याम सुंदर भ्रमद भ्रमरताम कोई अपूर्व उदूर्णा दशा जो है उस उदूणा दशा को प्राप्त करके भ्रमत भ्रमरताम माने भोरे की तरह से उद्घूणा को प्राप्त करते हुए पृथ्वेन माने प्राप्त करते हुए पृथ्व माने विस्तार उद्घूणा दशा का विस्तार करते हुए मान उदूणा दशा को घुमेड़ो को प्राप्त करते हुए श्याम को चक्कर आने लगे घुमेड़ आने लगी घुमेड़ को प्राप्त करते हुए श्री श्याम बोले श्री राधिका के करामबुरूह माने हस्त कमल उनसे भावित माने गुथी हुई माधवी नाम माने माधवी पुष्पों की वो जो अपूर्व लता थी तासाम बरई परमलई उस फूलों के सुगंध से श्रेष्ठ सुगंध से वर्मन श्रेष्ठ परमल मन सुगंध उसके श्रेष्ठ सुगंध से पुलकोप पुलकोपगूढ़ जिनको रोमांच उत्पन्न हुआ आया है ऐसे श्री श्यामचुंदर मिलने नेत्र कमले उन्होंने अपने नेत्र कमल को खोला और कमल क्षण कमल के समान नेत्र वाले हुए श्री श्याम सुंदर तत्र भ्रमर भ्रमरता प्रथेन चक्कर खाने वाले भोरे का अनुकरण करते हुए अर्थात भोरे की तरह से उदघूर्णा दशा को प्राप्त करते हुए उवाचो श्री श्याम सुंदर उस समय मुझसे बोले कि तुम देवी तथ्य चलता बोले हे देवी जल्दी से आप जाओ हे वृंदा तुम जल्दी से तत्व चलता श्री राधिका के पास में जाओ और जाकर के पूर्वा मेरी तरफ से श्री राधिका का स्तवन करते हुए प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करते हुए काकुस्वरण घिघिराते हुए काकुस्वर के द्वारा ार्थना के जो वचन हैं उनको कहीं कहते हुए जो प्रार्थना है उस प्रार्थना के वचनों को कहते हुए काकुस्वर ऋण मद अशेष दशाम सखी व्य मेरी जो कुछ भी दशा है उस दशा को सखियों के सामने निवेदन करो विज्ञापय माने उस दशा को सखियों के सामने स्थापित करो विज्ञापित करो ओ आने तदा तदाप प्रसादम और उस समय आपणगम प्रसादम तदा उस समय तम मान श्री राधिका प्राप्ति रूप प्रसाद मुझे प्राप्त कराओ आपने प्राप्ति श्री राधिका प्राप्ति रूपी राधिका उपस्थिति रूपी जो प्रसाद है आपण रूपी जो प्रसाद है उस आपणगम माने प्राप्ति रूपी जो प्रसाद है उस प्रसाद को मुझे प्राप्त कराओ प्रसाद रत्नम वो प्रसाद नहीं है वह रत्न ही है उस रत्न को मुझे तुम प्राप्त कराओ और तम सपद यन्मम मम सन्निहंतु। और मम माने मेरे हृदय में जो तम माने दुख है उस दुख को तुम सपदी सन्निहत् उस ताप को सन्निहन्यात्मा ने दूर करो प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम देवी हे देवी वृंदा तत्व चलता तुम वहां कब जाओगी तुम वहां जाओ तत्व चलता वहां पर चलकर के स्तवन अनुपूर्व्या मैंने श्री राधिका का स्तवन करते हुए स्तुति करते हुए काकुस्वर स्तुति भी मेरे काकुस्वर उनके द्वारा अर्थात में प्रार्थना करती हुई जो हाहा खाता हुआ मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ जो प्रार्थ चिरौरी करता हुआ प्रार्थना करता हुआ मैं जो श्री राधिका से कह रहा हूं उस के साथ का मद अशेष दशा मेरी सारी दशा सखियों के सामने भी विज्ञाप्य तुम स्थापित कर देना मेरी दशा को सखियों के सामने स्थापित कर देना और आने तदा तदापम प्रसादम प्रसाद रत्नम और उस समय उस समय श्री राधे का प्राप्ति रूप जो प्रसाद उसे मुझे समर्पित समर्पित करो तो आने माने लाओ तदा तदापन प्रसाद रत्नम वो प्रसाद रूपी जो रत्न है राधे का कृपा रूपी पत्न रत्न उसको मुझे प्रदान करो सपद माने जिसके द्वारा शीघ्र ही सपद माने तुरंत ही तमहा यम मेरे हृदय में जो दुख है तम है वह संह वह नष्ट हो जाए उसका विनाश हो जाए मेरा दुख दूर हो जाए ऐसा प्रसाद मुझे प्रदान करो राधाद्य भाव मन धावत मत प्रतीपम राधा शतम सतनुते हत मनमथश्च यद यूयता अनुबोधयत्य मान संदूयमान हृदय आप्य आगे कह रहे हैं कि राधाद्य भाव मन धावती श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कामदेव राधिका के विरह का हाय मुझे अनुभव करा रहा है राधाध्य भाव मन धावती मत प्रतापम बाधा शतम च तनुते हतमन मथश्च करता है मनमथश्च वो कामदेव हाय राधाध्य भावम अनुभावती मुझे राधिका के भाव का अनुभव करा रहा है और राधिका के भाव का अनुभव करते करते मैं राधिका जैसी चेष्टाएं करने लगता हूँ जैसे में श्री ब्रज गोपी का हम पश्चिद गतिम ललता मित्तन मना मैं ही कृष्ण हूं मेरी सखी अरे दर्शन कर मेरी शोभा का कैसी मेरी सुंदर शोभा है मैं ही कृष्ण हूं जैसे अनुकरण करने लगती हैं ऐसे श्री राधिका का ध्यान करते करते श्री प्रिया की ही कटाक्ष प्रिया का ही श्री प्रिया की ही ही ग्रीवा की की भंगिमा प्रिया के श्री श्री हस्त उन श्री हस्त उन लचक प्रिया की ही गति इनका अनुकरण करते हुए श्याम सुंदर भी विराजमान हो जाते हैं इसमें यह जो दशा है ये दशा कोई ज्ञानी वाली दशा नहीं है कि ष्टी का चंदन करते हुए वो ब्रह्म हो गया यहां पर रस की भाव की अतिशयता में श्री प्रियालाल एक दूसरे की चेष्टा का अनुकरण करते हुए विराजमान होते हैं इसके लिए विष्णु चक्रवर्ती जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि जैसे भयाविष्ट व्यक्ति भया के कारण का अनुकरण करने लगता है दृष्टान्त देकर बताया कि कोई व्यक्ति कुछ व्यक्ति जंगल में जा रहे थे एक व्यक्ति आगे निकल गया साथ ही रह गए पीछे अब आगे जैसी वो गया संयोग की बात ये हुई कि एक शेर गरजता हुआ दहाड़ता हुआ सामने से आता हुआ दिखा कहीं भागने की जगह नहीं है रास्ता है नहीं कहीं छिपने का वो तो शेर को अपनी तरफ आते हुए देख करके वहीं वहीं मूर्छित होकर के गिर गया लो हो गया, गिर गया। गिर शेर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं शेर तो किसी दूसरी चीज के पीछे कोई दूसरे शिकार के पीछे भाग रहा होगा अपने हिसाब से भाग रहा था कूद फांद करके उसको भी लांग करके शेर और उसको छोड़ करके आगे निकल गया वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा हुआ है पीछे से उसके साथी आए और उन्होंने अपने साथी को पड़ा हुआ देखा मूर्छित हो गए किसी ने पानी वानी के छीटे दिए उसको चेताया क्या क्या हुआ क्या हुआ वो व्यक्ति उस समय चेत प्राप्त करके उसको होश आया सामने और चेत प्राप्त करके वो कुछ चेतना में आया सब पूछने अरे क्या हुआ, क्या हुआ क्या हुआ कैसे पड़ा है यहां पर अब वो भय इतना भयभीत है कि वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं जा रहा था और शेर आ रहा था और वो ऐसा था ये सब कुछ नहीं कहेगा बल्कि वो स्वयं भय की अधिकता में शेर जैसा अभिनय करने लगता है अ ओ हाथ ऊंचे करके मुंह फाल करके आंख निकाल करके जैसे वो शेर का स्वयं अभिनय करने लगेगा मुंह से भी बोलेगा अभिनय करने लगता है ऐसे ही कृष्ण के माधुर्य का ध्यान करते करते कृष्णो हम अरे सकी मैं ही कृष्ण हूँ देख कैसी मेरी त्रिवंग दशा है कैसी मेरी वंशी बज रही है कैसी मेरी भुएं नाच रही है कैसा मेरा पीठ शोभा को प्राप्त हो रहा है कैसा मेरा नटवर बप्पू है कैसे मेरे कान में कुंडल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं तो उनका अभिनय वह स्वयं करने लग जाए तो भयाविष्ट व्यक्ति जैसे भय के कारण का स्वयं अभिनय करने लगता है इसी प्रकार श्री प्रियागण भी या श्याम भी विरह की अतिशयता में प्रेमास्पद का ही अभिनय करने लग जाते हैं और श्री श्याम की भी यही दशा हुई कि राधाद्य भावम अनुधावती श्री श्याम सुंदर राधिका के भाव का ही अनुधावती माने अनुकरण करने लगे राधिका की ही भंगिमा का अनुकरण करने लगे कि शिप्रिया कैसे ग्रीवा तिरछी करके कैसे अपने अवगुंठन के द्वारा कैसे भवों को नचा करके कैसे कैसे मंद मुस्कान को वो तो मंद मुस्कान श्यामसुंदर के श्री अधर के ऊपर भी शोभा को प्राप्त होने लगी तो राधादि भावम राधी राधा आदि के जो भाव हैं उनका ही अनुधावती श्री श्यामसुंदर अनुकरण कर रहे हैं कह रहे हैं कि हा ये कामदेव मुझे राधिका के भावों को अनुधावती मुझे अनुकरण करा देता है अब कामदेव को गाली पड़ रही है। सारा दोष कामदेव के ऊपर आ रहा है कि कामदेव मुझे राधा आदि के भाव को अनुधावती राधा आदि के भावों के पीछे मुझे दौड़ा देता है मुझे अनुकरण करा देता है और मत प्रतिपम बाधा शतम चनुते मेरे विपरीत सैकड़ों सैकड़ों बाधाओं को भी यह उत्पन्न करा देता है बाधाशतम माने मेरे शरीर में जो मैं नहीं चाहता हूं ऐसी सैकड़ों सैकड़ों बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं हत मनमत्यो ये दुष्ट हत माने दुष्ट मनमथ कामदेव मुझे ऐसे परेशान करता है तद युमेव नाम अनुबोध अंत्य अरे वृंदा तदयुम एवं अनुताम अनुबोधंत्य तुम ही तुम सब सखी गण ही सखियों से संदेश करवाना वे सखी ही ताम अनुबोधंत श्री राधिका को बोध प्रदान करेंगी और मान हृदि मेरा हृदय जो संदुए मान माने दुखी हो रहा है उस हृदय को मैं अथ शम विधत् मेरे हृदय को तुम लोग शांति प्रदान करो शांति प्रदान करो ऐसा कह करके आकरण्य तत्तम अनुमन्य परागता हम श्याम ने जब मुझे आदेश दिया तो अब श्री वृंदा जी कह रही हैं है आकरण्य बात मैंने सुनी श्याम की और अनुमन्य श्याम से कहा श्याम अब मुझे अनुमति दो मैं आपकी आज्ञा लेकर के जो आपने आज्ञा दी है वैसा ही करूंगी ऐसा कहकर तन मुझे अनुमति प्रदान करो ऐसा कहकर के, के परागता हम मैं शाम सुंदर से हट करके यहां परागत मन अलौट करके आ गई हूं तन माले समम अवस्थित माली सा परंतु मालती अभी भी श्री राधिका की माला के साथ वही विराजमान है मालती अभी वहां पर ही विराजमान है आमंत्रता पुनः अनेत तो नाच दूरा उस समय आमंत्रता वो मालती वहां पर विराजमान है और आमंत्रता पुनः अनेत तो नाच दूरा उस समय श्री श्याम उस समय पुकार रहे हैं पुकार रहे हैं मंत्रता पुन अन मैं जब चलने लगी तो श्री शामसुंदर ने मुझे दोबारा बुलाया अनिल श्यामसुंदर के द्वारा आम दोबारा बुलाई गई ना दूर कुछ ही दूर में गई थी स्निग्धे इति प्रतिगता गास्त्र तो शामसुंदर ने मुझे बुलाया और उनके पास में जब मैं गई स्निग्धे बुलाया कैसे अरे स्निग्धे ओ लल वृंदा जरा मेरी बात सुनना जरा सुनना जरा सुनना स्निग्धे स्निग्ध अरे स्निग्धा ऐसे एस संबोधन देकर के उन्होंने मुझे अपने पास में बुलाया प्रतिगता उनके संबोधन को सुनकर के मैं उनके पास में गई तब गणित शास्त्र श्री श्याम सुंदर रोते हुए मुझसे बोले गणताश्म श्याम सुंदर उस समय व्याकुल होकर के मुझसे बोले श्री जीव गोस्वामी हर जगह पैसे बॉयस का प्रयोग करते हैं गलत उन श्याम सुंदर ने मुझसे कहा बल्कि सीधा सीधा न कहकर के गलत आश्मास्त्र मैं श्याम सुंदर के द्वारा बोली गई इस तरह का प्रयोग ये हमेशा पैसे बॉयस का जो प्रयोग है वो पैसे बॉयस का प्रयोग विशेष रूप से है। करते ही ये शैली ही है श्री जी गोस्वामी जी की विशेष रूप से और वो बड़ा आ, मधुर भी शैली है वैसे पांडित्यपूर्ण शैली भी है वो ऐसा जो कृदंत का जो प्रयोग करना और कृदंत के प्रयोग करके उसे विशेष पांडित्य कहीं प्रकट होता है तो पृथ्वता जब मैं उनके पास में गई थी उस समय ऐसी मुझसे श्री श्याम ने जो कहा मैं उनके द्वारा कही गई मैंने उनने मुझसे ये बात कही गंदतास में सास, श्याम सुंदर आंसुओं से युक्त थे और उन्होंने मुझसे कहा एक बार जल्दी से आकर आकरण तत्तम मैंने श्यामसुंदर के वचन को जब सुना तो अनुमान अनुमान्य शाम सुंदर से अनुमति प्रदान की और पला गता हम जब मैं चली गई दूर चली गई उस समय तन माले आ समवस्थित मालती सा वो मालती उस माला के साथ में वो जो सुंदर अतिमुक्त लता की जो अतिमुक्त पुष्प की जो माला थी उस लाल जो माला थी फूल की उस लाल फूल की माला के साथ में वो मालती वहाँ पर अवस्थित थी तन माल्या सम अवस्थित मालती सा माला के साथ में जो मालती पास में ही विराजमान थी अर्थात वो मालती उस माला को शाम सुंदर की नासिका के आसपास ही कहीं घुमा रही थी जिससे उनको चेत बना रहे वे छोड़ करके कैसे जाएंगे श्यामसुंदर यदि व्याकुल है तो कोई रोगी को छोड़ करके उसकी सेवा में कोई न कोई तो रहेगा ही तो मालती को छोड़ करके जब मैं गई थी उस समय आमंत्रतापुन अनेनते दूरात स्निग्धे थी अरे स्निग्धे सुनना सुनना ऐसा कहकर के श्याम सुंदर ने स्निग्धे स्निग्ध ऐसा संबोधन देते हुए मुझे पुनः अपने पास में बुलाया में नात दूरात ज्यादा दूर भी नहीं गई थी पास में ही थी तौट करके श्यामचंद्र के पास में आई और गदमी उस समय श्री श्यामचंद्र ने मुझसे ये कहा कि एक काम रह गया है ले ये काम और कर ले और ऐसा कहकर के, के श्री श्यामचंदर अपने आभूषणों को उतारने लगे और आभूषणों को उतार करके कहने लगे के किम भूषण आह के अरे अब इन आभूषणों को धारण करने का क्या लाभ इन आभूषणों को भी ले जा तो किम भूषण आह अरे इन भूषणों का अब क्या लाभ वंध्य कणा को लाभ ही ये आभूषण नहीं है ये तो बन्ध्य कण माने अग्नि की कणों के समान ये तो अंगारे के समान पीड़ा देने वाले हैं वन्य कुल वन्य कण कुल ये अग्नि के अंगारों के समूह के समान ये आभूषण है किम वेणुना हा इस वेणु को लेकर के अब क्या करूंगी मम विडंबन चुम्बे जो मैं सना जिस वेणु को चूमता हूं वो मम विडंबन आज तो मेरी विडंबना ही कर रही है विडंबना मन मुझे दशा को ही प्राप्त करा रही है यह मेरी करती हुई विराजमान हो रही है मने दशा को ही प्राप्त करा रही है मम मन चुम्बनाच राधाम बिनेती श्री राधिका के बिना यह आभूषण भी व्यर्थ हैं आभूषण हो गए अग्नि के अंगारे और ये वेणु या मेरी विडंबना करने वाली मेरी हंसी और मेरी मुझे दयनीय दशा में डालने वाली हो करके विराजमान हो रही है हम बिना राधिका के बिना ये सब वस्तुएं व्यर्थ हो गई हे बनदेवी तदाल ब्रंदे हे बनदेवी हे तदाल ब्रंदे तदाल वृंदे समर्पय इन आभूषणों को भी उन सखियों को ही समर्पित कर देना समर्प गता रवसात भी रीघ्रता से अमू ने माने ये जो आभूषण हैं इन आभूषणों को भी तू ले जा और इनको भी श्री राधिका को उन सखियों को समर्पित कर देना राधिका की सखियों को समर्पित कर देना किम भूषण हाय हा, हा, हा, हा, इन आभूषणों से किम प्रयोजन बन निकणा कुल ये अग्नि के अंगारे के समूह के समान लग रहे हैं वन्यकण माने अंगारे उनके कुल माने समूह के समान आभा माने इनकी आभा है किम वेणुना इस वेणु को लेकर अब क्या करूंगा जो कि मम विडम्बन जो मेरा प्रयास करने वाली है चुंबना चौ जिसको मैं सदा चूमता था राधाम बिना ये सब व्यर्थ हैं बन देवी अरे बन देवी वृंदे तद आले वृंदे समर्पयो इन आभूषणों को श्री राधिका को ही समर्पित कर देना गता तू वहां जा रही है रम सात अमूनी शीघ्रता से आभूषणों को समर्पित कर देना आम्रेडितम मुरुपो उपलभ्य सख्य वैक्लब्यत बैक्लब्य तई चल करम चरण गृहत्वा एका मया बत कथन कंठे सारक्षता रक्षता श्वसित ऊन बन ऐसा कहकर के श्याम सुंदर सारे आभूषणों को जब बड़ा करने लगे सारे आभूषणों को जब उतार करके देने लगे आम्रेड तम पुनः रूपो उपलभ्य हो मैं कह रही ना ना ऐसा मत करो पंत श्री श्याम सुंदर आमरेडन कह रहे हैं आमरेडन कहना है आमरेडन कहते हैं किसी एक बात को कई कई बार दोहराना उसका नाम है आमरेडन जैसे हमें दोष है कई कई बार एक ही बात को कई बार कहना पड़ता है कि संतोष नहीं होता है कि जान पहुंची है कि नहीं बात तो एक बात जो कहती उसको आगे बढ़ाओ बढ़ जाओ पंत फिर भी कई बार इसीलिए कहते हैं कि कहीं वो संप्रेषणी हो जाए पहुँच जाए तो परंतु अच्छी बात तो नहीं है जहां प्रवाह होगा वहां पर तो एक बात को एक बात कही हो फिर आगे बढ़ जाओ परंतु समझाने के लिए जो क्लासरूम की जो शैली है उसके हिसाब से फिर एक बात को कई बार कहना भी पड़ता है तो अमृतम उसका नाम है अमृन करना आमृन माने एक ही बात को कई बार दोहराना आमृडतम मुर रूपो उपलब्य हो एक ही बात को बार बार दोहरा रहे थे आम्रेडन कर रहे थे उसको सुन करके हे सखियो क्लैब्य क्लैब्य वैक्ल श्री श्याम की विकलता को देख करके चल कलम चरणों गृहित्वा मैंने फूर्ति से श्याम के चरणों को पकड़ लिया चर कलम चंचल करण हाथ से चरणों गृह श्याम सुंदर के चरणों को मैंने पकड़ लिया विकल होकर के और एका तस्य कंठे तो सारे आभूषणों को उतार दिया मैंने कहा हाय हाय नहीं नहीं प्यारे ऐसा प्रभु ऐसा नहीं करते हैं प्रभु ऐसा नहीं करते हैं अरे शगुन ऐसा कोई अफसगुन करते हैं क्या कोई आभूषण उतारते हैं क्या एकाध आभूषण तो रहने दो रहने दो ये अपशकुन होगा ऐसे कह के किसी तरह से श्याम सुंदर के कंठ में एक माला रहने ही दी सारी मालाएं तो उन्हें उतार दी सारे आभूषण भी उतार के दे दिए परंतु एक आ माया बत कथन चन तस्य कंठे सारक्षता बनसृक ए वो बनसृक माने बनमाला श्याम सुंदर ने जो वन माला पहन रखी थी उस अकेली बनमाला को कथन माने किसी प्रकार श्याम सुंदर के कंठ में रक्षता मैंने रोकी दी कि ना ना ऐसा नहीं करते हैं सगुन की एक माला तो रहनी चाहिए ऐसे नंगे बुच्छे थोड़ी रहेंगे सारे काब का आभूषण कोई थोड़ी उतारते हैं ऐसा कहीं कोई किया जाता है क्या अब शगुन होता है ना ना की एक माला तो रहेगी रहेगी ऐसा कहकर के मैंने श्याम सुंदर को एक माला पहने रहने दिया मया बथ कथन चंदे सा, सा बनस्रक। अब बनमाला भी कैसी उसके लिए एक विशेषण है वो बनमाला कैसी है दूनम माने शाम सुंदर की गरम-गरम श्वास -गरम से वो बनमाला कहीं सूख रही थी ऐसी सूखती हुई बनमाला को भी मुरझाई हुई बनमाला को भी उनके गले में पहने ही रखा और कहा ना, ना सगुन की तो रहेगी रहेगी इसको मत उतारो एवं पुनः प्रचलता प्रतिष्ठित स्वतंत्र इस प्रकार पुनः प्रचलता ललते मैं श्याम सुंदर से अनुमति लेकर के फिर तुम्हारे पास में आई प्रसंग समाप्त कर रहे इस प्रकार मैं दोबारा लौट करके तुम्हारे पास में आई ललते तवाली हे ललती हे तवाली हे अली हे सखी मैं प्रचलता वहां से चली क्योंकि तब स्मृतवा प्रतिश्रुतम् मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा याद आ गई तुमने जो प्रतिज्ञा की थी कि चाहे चंदावली ने राज्य पाएगी चाहे पा लिया है चाहे पा लिया था कोई भी स्थिति हो मेरा नाम ललिता नहीं यदि मैं राधिका को राजभिषेक के ऊपर स्थित नहीं करूं तुम्हारी इस प्रतिज्ञा को श्रवण करके अथो परत नेत्र उसमें अपने जो नेत्र हैं उन नेत्रों को कहीं चारों ओर फेंक करके पर्ता मान चारों ओर अपने नेत्रों को डालती हुई नईवादम प्रिय सखी तुलता लताया मैंने मैं वहां से चली और नईव आददम प्रिय सखी तुलता लतायाव यमय तम सुबते धुना मैंने इधर उधर शब्द एक देखा पंत मुझे श्री नईवा हाँ नईवा ददम मैंने उन लताओं को नहीं देखा जो लताएं कैसी थीं प्रिय सखी तुलता श्री राधिका ने जिनको सींचा था लगाया था वे लताएं नहीं दिख रही हैं मैंने लताएं जाने कहां तदान? वो चुरा करके ले गई ना वो चोरी चोरनी आई थी पहले कोई वो चुरा करके ले गई तो तुलता लतासा श्री राधिका के द्वारा लगाई गई जो लताएं थी उन लताओं को मैंने नहीं देखा तुलता रोपिता के द्वारा जो रोपित लताएं थी, उनको नहीं देखा ताए तमह धुनातु। अरी ललते हे विशाखे सखियो अभी कह रही हैं उनसे कि वहां पर लताओं को न देख करके उनका अभाव मेरे हृदय में खटक रहा है अर्थात अब तुम कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे श्री राधाणी वृंदावन की रानी बनकर के विराजमान हो साम्राज्य बनकर के विराजमान हो और साम्राज्ञी बन बनकर के विराजमान होने पर फिर वे इन लताओं को वृंदावन के पूरे राज्य को सुंदर करती हुई इनका शासन करती हुई विराजमान हो रही है तो लताएं मुझे वेदनाएं दे रही थी अब वो वेदना समाप्त तो होनी चाहिए ऐसा कहकर के श्री वृंदा ने उस समय सब सखियों को श्याम सुंदर की व्याकुल दशा वर्णन की और व्याकुल दशा सुनकर के सारी सखियों को ये विश्वास हो गया कि अरे हम तो श्याम सुंदर को जबरदस्ती दोष दे रही थी हाय हाय हाँ हमने बड़ी गलती की श्याम सुंदर को हम अपराधी मान रही थी श्याम सुंदर अपराधी नहीं है वे तो श्री राधिका में ही एकमात्र अनुरक्त हैं और यदि इस समय श्री श्याम सुंदर को चेताया जाए तो अवश्य ही वे श्री वृंदावन के राज्य की साम्राज्य रूप में श्री राधिका की घोषणा कर देंगे ये बड़ा सुंदर मौका है और इस प्रकार श्री सखी ने वृंदा जी की कुशलता से सारी सखियों के हृदय में जो आशा लता बीच में सूख गई थी वो आशा लता पुनः हरी हो गई और श्री राधिका के राज्याभिषेक की अब वे सब तैयारी करने लगी बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय शून्यताय श्राधी कौशल We are the living dead.